दस पापी होस खुले खुले हृदय हाँ हा हाहा घोर क्रंदन तथा चित्कार चिच्चा हट माछो तप्त कराई को सरी भई लागे यहाँ तड़पी चिंता पीर अनेक लस्कर ली लगे अहो वैरीन बाक्लो भीषण अंधकार बीच में गोता मखादो भिलका छैन प्रकाश को रति यहाँ अत्तो न पत्तो भय गुस्सा लात सहे अनेक थरी का सारे बिचल्ली भयो हा गैरो दहमा प्राण चिड़िया चुर्लुम डुब्द गयो बेला योच महत्वपूर्ण अघि को आप पोगु हात्ती भारसन में आखा पशु भंदु तृष्णा रागर द्वैष ली मनभरी यो जिंदगानी गयो चौरासी घनघोर चक्र बिचमा फालने मलाई भो यो जो अस्थिरता मन को लगेर था बस यस्ता कष्ट विपद हजारन परून भोगने छु मई कर्कश जाने अस्थिरता रहे छाखड़ा सकष्ट संताप को आपईमा स्थिर हु सकल हो श्रृंगार आराम को पालो भरखर भीमको बहलको बदलेर साथी सीता फर्के को घर में विदीर्ण दिलको को दुखी कुन सैनिक खोल्छन लीकन कंठ बिछबा आफंत साथी कन एदवा पट्ट फुटेर तप्त दिलत्यो लागो सै निस्कन पारी वास्तव आज गुपचुप भई आए शंका बड़ी बिस्तार जब फैलियो खबर यो काने खुशी म ची राघो झंबली बेदी बा रगत को धारा छुटेकू भईमा वज्र परेर जशरी रहे को थियो धारा रक्त छुटेर उफ दलिन नई रातो थियो सार हिर्थे पश्न हो तरह ताला थी द्वारा खोल परन्तु कोई जनहरु आउन न थे घड़ी तालचा थियो ताल ते ते ताल मुखमा निकाल नि न उच्छस कस्तो हरी ढोका बाहरी रक्तधार बहद आई रहे को थियो जे होस् किंतु चुईक कसम नगरी हेर हेर्न पड़े को मचे सम्म दुर्गति होने विश्वास नुन्न है तो प्रत्यक्ष भनेर कसरी व्यक्त्या हो कठ मूढ़ो भाईकन हे तो टुलु टुलु हा के भो लौन नी बैरी देखना सुन्न नपरोस् यो तो कहीं पर आप माती प्रहार करी हा भीमले त्यो सको कस्तो त्यो कुन पीर हाय उसले घाटी छिया देखिए यो तो दुख खपी रहे चुआ हा भीम ले मैले हेर्न पर्य हर जुनकुरा को हेर्न त्यो सक पत्थर नए परी भई गलद मंझे भाईकन किन्तु हाय कसरी त्यो हे मैले सकें यस्तो घोर कृतज्ञता कऊ के मनुष्योचित रात नौ भनी खोज्दौ कि उसको को कहीं निशानई तक हो यो कसरी असम्भव छो नेपाल छौे झूठो हो इतिहास नई अमर भाई यो भीम टांगिन्नता अप्ठारो युग में अनेक थरी का बाधा साहस युक्ति बुद्धि बलले लेपूर्ण राजा भनी हा जीव जानदी सदैं मुल्क को सेवा रक्षा गयो अईकन देशघात को ही संकष्ट में ऊपर